श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट नव विधान तथा श्री राम कृष्णदेव का अभिमत उसी प्रकार दूसरी ओर यह देखा गया है कि श्री राम कृष्णदेव के समस्त धर्म सत्य है जितने मत हैं उतने ही पथ हैं इस वाक्य को सम्यक रूप से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अपनी बुद्धि की सहायता से समस्त धर्म मतों के सार अंश का ग्रहण तथा असार अंश का परित्याग कर नव विधान के नाम से एक नवीन मत को स्थापित करने के लिए वे सचेष्ट हुए थे श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचित होने के कुछ दिन बाद इस मत के आविर्भाव को देखकर यह प्रतीत होता है कि श्री केशव चंद्र ने श्री रामकृष्ण देव की समस्त धर्म संबंधी चरम मीमांसा का इस प्रकार आंशिक रूप में प्रचार किया था पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता की प्रबल तरंग के द्वारा जिस समय भारतीय प्राचीन ब्रह्मविद्या तथा सामाजिक रीति रिवाजों का समूल परिवर्तन होने लगा था उस समय भारत का प्रत्येक मनुष्य प्राच्य एवं पाश्चात्य की शिक्षा व धर्म इत्यादि विषयों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सचेष्ट हुआ था श्री राम मोहन राय महर्षि देवेंद्र ब्रह्मानंद केशव चंद्र आदि मनुष्यों ने बंगाल में उस सम्बन्ध में जिस प्रकार आजीवन प्रयास किया है भारत में अन्यत्र भी उसी प्रकार अनेक महात्माओं के उस प्रकार के प्रयास की बात सुनने में आती है किंतु श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव के पूर्व उनमें से कोई भी उस विषय का संपूर्ण समाधान नहीं कर पाया था श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में भारतीय धर्ममतों का विधिवत साधन कर तथा प्रत्येक साधना में सफलता प्राप्त कर यह अनुभव किया था कि भारतीय धर्म भारत की अवन्ति का कारण नहीं है उसके कारण को अन्यत्र ढूंढना पड़ेगा उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में धर्म पर अवलंबित रहकर भारतीय समाज रीति रिवाज सभ्यता आदि ने भारत को गौरवान्वित किया था अब भी धर्म के भीतर वह जागृत शक्ति विद्यमान है तथा उसे सर्वात्मना अंगीकार कर जब हम समस्त विषयों में सचेष्ट होंगे तभी हमें प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी अन्यथा नहीं वह धर्म मनुष्य को कितना उदार बना सकता है सर्वप्रथम अपने जीवन आदर्श के द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने उसे अभिव्यक्त किया तदनंतर पाश्चात्य भाव में पुष्ट अपने शिष्य वर्ग विशेषतः स्वामी विवेकानंद के भीतर उस उदार धर्म शक्ति का संचार कर उन्हें सांसारिक समस्त कार्यों को किस प्रकार धर्म के सहायक रूप से संपन्न करना होगा इस बात की शिक्षा प्रदान कर भारत की पूर्वोक्त जाति समस्या का उन्होंने अपूर्व समाधान किया है समस्त धर्म मतों की साधना में सफलता प्राप्त कर श्री कृष्ण देव ने जिस प्रकार एक ओर पृथ्वी के आध्यात्मिक विरोधों को दूर करने का उपाय निर्धारित किया है उसी प्रकार दूसरी ओर भारतीय समस्त धर्म मतों की साधना में सिद्धि लाभ कर भारत के धार्मिक विरोधों का विनाश करते हुए उन्होंने यह भी निर्देश प्रदान किया है कि किस विषय के अवलंबन से हमारा राष्ट्रीयत्व सदैव सुप्रतिष्ठित बना हुआ है तथा भविष्य में भी बना रहेगा केशव चंद्र के देहांत के बाद श्री रामकृष्ण देव का आचरण अस्तुशीयुक्त केशव चंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव की प्रीति कितनी गहरी थी इस बात को सन अट्ठारह ईस्वी जनवरी में केशव चंद्र के देहांत के बाद श्री रामकृष्ण देव के व्यवहार द्वारा हम सम्यक रूप से हृदयंगम कर सकते हैं श्री रामकृष्ण देव ने कहा था उस समाचार को सुनकर मैं तीन दिन तक सैया से उठ नहीं पाया था मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो मेरा एक अंग पक्षाघात से विवश हो चुका है संकीर्तन में श्री रामकृष्ण देव का श्री गु... गौरांग देव दर्शन केशवचंद्र के साथ प्रथम परिचय होने के अनंतर श्री रामकृष्ण देव के जीवन की अन्य एक घटना का उल्लेख कर हम वर्तमान अध्याय को समाप्त करेंगे उस समय श्री रामकृष्ण देव के मन में श्री चैतन्य देव के सर्व जन मनमोहक नगर संकीर्तन दर्शन करने की आकांक्षा हुई थी श्री जगदम्बा ने निम्नलिखित रूप से उसका दर्शन कराकर उन्हें सफल मनोरथ किया था अपने कमरे के बाहर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा था कि पंचवटी की तरफ से वह अद्भुत संकीर्तन तरंग उनकी ओर बढ़कर दक्षिणेश्वर के बगीचे के फाटक तक प्रवाहित होती हुई वृक्षों के आड़ में लीन होती जा रही है उन्होंने देखा कि नवद्वीप चंद्र श्री गौरांग देव, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु को सांस लेकर ईश्वर प्रेम में तन्मय हो उस जनसमूह के बीच में धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं तथा उनके चारों ओर के सभी लोग उनके प्रेम में तन्मय होकर कोई संज्ञाहीन और कोई उद्दाम तानलो करते हुए अपने हृदय का उल्लास प्रकट कर रहे हैं इतनी जनता एकत्रित हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं उस अद्भुत संकीर्तन दल के कुछ व्यक्तियों के मुख्यमंडल श्री रामकृष्ण देव के मानस पटल पर उज्जवल रूप से अंकित हो गए थे तथा इस दर्शन के कुछ दिन बाद उनको अपने भक्तों के रूप में आते देख कर श्री रामकृष्ण निश्चय किया था कि वे में देव देव के सहचर थे। कृष्ण देव का फूलोई श्याम बाजार गमन तथा अपूर्व कीर्तनानंद उक्त घटना का समय निरूपण अस्तु उस दर्शन के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव कामारुकुर तथा हृदय अपने घर श्यूड़ गांव चले गए थे इस स्थान से कुछ ही दूरी पर फूलई श्याम बाजार नामक एक स्थान है अनेक वैष्णव रहते थे जो प्रतिदिन कीर्तनादि कर उस स्थान को आनंदमय कर रखते थे यह सुनकर श्री राम कृष्ण देव के मन में वहां जाकर कीर्तन श्रवण करने की अभ्यासा हुई श्याम बाजार के समीप बेलटे नामक गाँव है इससे पहले गांव के श्री नटवर गोस्वामी ने श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया था तथा अपने घर पर पधारने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था उस समय हृदय को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव उनके घर गए थे तथा सात दिन तक वहां रहकर श्याम बाजार के वैष्णव के कीर्तनानंद को देखा था वहां के श्रीयुक्त ईशान चंद्र मल्लिक से परिचय होने के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अपने घर र्तनानंद में आवाहन किया था कीर्तन के समय श्री राम कृष्ण देव का अपूर्व भावावेश देखकर वैष्णवों ने विशेष आकर्षण का अनुभव किया था